रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद संतानवे ग्यारह अक्टूबर अठारह सौ चौरासी पूछते हो क्यों तीव्र वैराग्य नहीं होता इसमें रहस्य है भीतर वासनाएं और सब प्रवृत्तियां हैं यही मैं हाजरा से कहता हूं कामार पुकुर में खेतों में पानी लाया जाता है खेतों के चारों ओर मेड़ बंधी रहती है इसलिए कि कहीं पानी निकल ना जाए खींच की मेड़ बनाई जाती है और मेड़ के बीच बीच में नालियां कटी रहती है लोग जब तब करते तो हैं परंतु उनके पीछे वासना रहती है उसी वासना की नालियों से सब निकल जाया करता है बंसी से मछली पकड़ी जाती है बांस तो सीधा ही होता है परंतु सिरे पर झुका हुआ इसलिए रहता है कि उससे मछली पकड़ी जाए वासना मछली है इसीलिए मन संसार में झुका हुआ है वासना के न रहने पर मन की सहज ही उर्धगति होती है ईश्वर की ओर ठीक जैसे तराजू के कांटे कामनी कांचन का दबाव है इसलिए ऊपर का कांटा नीचे के कांटे की बराबरी पर नहीं रहता इसलिए लोग योग भ्रष्ट हो जाते हैं तुमने दीप शिखा देखी है ना? जरा सी हवा के लगने पर चंचल होती है योगावस्था दीपशिखा की तरह है जहाँ हवा नहीं लगती मन तितर बितर हो रहा है कुछ चला गया है ढाका कुछ दिल्ली और कुछ कुछ बिहार में है उस मन को इकट्ठा करना होगा इकट्ठा करके एक जगह रखना होगा तुम अगर सोलह आने का कपड़ा खरीदो तो कपड़े वाले को सोलह आने तुम्हें देने पड़ेंगे या नहीं कुछ विघ्न के रहने पर फिर योग नहीं हो सकता टेलीग्राफ के तार में अगर कहीं जरा सा छेद हो जाए तो फिर तार नहीं जा सकता परंतु संसार में हो तो क्या हुआ सब कर्मों का फल ईश्वर को समर्पण करना चाहिए स्वयं किसी फल की कामना न करनी चाहिए परंतु एक बात है भक्ति की कामना कामनाओं में नहीं है भक्ति की कामना भक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हो भक्ति का तमो गुण लाओ माँ से जोर से कहो राम प्रसाद के एक गाने में है यह माता और पुत्र का मुकदमा है बड़ी धूम मची है जब मैं अपने को तेरी गोद में बैठा लूँगा तब मेरा पिंड छोड़ूंगा तब तेरा पिंड छोड़ूंगा त्रैलोक ने कहा था जब मैं कुटुंब में पैदा हुआ हूँ तो मेरा हिस्सा जरूर है अरे वह तो तुम्हारी अपनी माँ है कुछ बनी बनाई माँ थोड़े ही है न धर्म की माता है अपना जोर उस पर न चलेगा तो और किस पर चलेगा कहो माँ मैं अठमासा बच्चा थोड़े ही हूँ कि आंख दिखाओगे तो डर जाऊँगा अब की बार श्रीनाथ के इजलास में नालिश करूँगा और एक ही सवाल पर डिग्री लूँगा अपनी माँ है जोर करो जिसके जिससे सत्ता होती है उसका उस पर आकर्षण भी होता है माँ की सत्ता हमारे भीतर है इसीलिए तो माँ को माँ की ओर इतना आकर्षण होता है जो यथार्थ क्षैव है वह शिव की सत्ता भी पाता है कुछ कण उसके भीतर आ जाते हैं जो यथार्थ वैष्णव है नारायण की सत्ता उसके भीतर आती है और अब तो तुम्हें विषय कर्म भी नहीं करना पड़ता अब कुछ दिन उन्हीं की चिंता करो देख तो लिया कि संसार में कुछ नहीं है और तुम बिचवाई और मुखियाई यह सब क्या किया करते हो मैंने सुना है तुम लोगों के झगड़ों का फैसला किया करते हो तुम्हें लोग सरपंच मानते हैं यह तो बहुत दिन कर चुके जिन्हें यह सब करना है वे करें तुम इस समय उनके पाद पद्मों में अधिक मन लगाओ क्यों किसी की बला अपने सिर लेते हो संभू ने कहा था अस्पताल और दवा खाने बनवाऊँगा वह भक्त था इसीलिए मैंने कहा ईश्वर के दर्शन होने पर क्या उनसे अस्पताल और दवा खाने चाहोगे केशवसेन ने पूछा ईश्वर के दर्शन क्यों नहीं होते मैंने कहा लोक मर्यादा विद्या यह सब लेकर तुम होना इसीलिए नहीं होता बच्चा जब तक खिलौना लिए रहता है तब तक माँ नहीं आती कुछ देर बाद खिलौना फेंक कर जब वह चिल्लाने लगता है तब माँ तवा उतार कर दौड़ती है तुम भी मुखियाई कर रहे हो माँ सोच रही है मेरा बच्चा मुखिया बनकर अच्छी तरह तो है अच्छा रहे ईशान ने श्री राम कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके विनय पूर्वक कहा मैं अपनी इच्छा से यह सब नहीं करता श्री राम कृष्ण यह मैं जानता हूँ वह माता का ही खेल है उन्हीं की लीला है संसार में फंसा रखना यह महामाया की ही इच्छा है बात यह है कि संसार में कितनी ही नावें तैरती और डूबती रहती हैं और कितनी ही पतंगें उड़ती हैं उनमें दो ही एक कटती हैं और तब माँ हंस कर पीटती है लाखों में कहीं दो एक मुक्त होते हैं रहे सहे सब माँ की इच्छा से बंधे हुए हैं चोर चोर खेल तुमने देखा है या नहीं ढाई की इच्छा है कि खेल होता रहे अगर सब लड़के दौड़कर ढाई को छू ले तो खेल ही बंद हो जाए इसीलिए बुढ़िया, ढाई की इच्छा नहीं है कि सब लड़के उसे छू ले और देखो बड़ी बड़ी दुकानों में ऊँची छत तक चावल के बोरे भरे रहते हैं चावल भी रहता है और दाल भी परंतु कहीं चूहे न खा जाए इसलिए दुकानदार कोठे के दरवाजे पर सूप में उनके लिए धान के लावे अलग रख देता है उनमें कुछ गुड़ मिला रहता है ये खाने में मीठे लगते हैं और गंध सौंथी होती है इसलिए सब चूहे सूप पर ही टूट पड़ते हैं अंदर के बड़े बड़े कोठों की खोज नहीं करते जीव कामनी कांचन में मुग्ध रहते हैं ईश्वर की खबर नहीं पाते